श्रोताओं आप सब लोग खाना तो खाते होंगे ना है तो थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा वर्ड सा सवाल मगर कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम की शुरुआत शायद ऐसी ही होती है हाँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ खाने के बारे में तो दोस्तों खाना खजाना होता है क्या आप ये लोग जानते हैं अरे नहीं नहीं आप वो वाला खाना खजाना तो नहीं सोच रहे हैं वही जो संजीव कपूर का आया करता था नो नो नॉट एट ऑल वो तो बिल्कुल भी नहीं है मैं आपसे बात कर रही हूँ उस खाने की भोजन की जो वास्तव में हर किसी के लिए यानी कि किसी के लिए भी खजाना यानी कि ट्रेज़र से कम नहीं होता है या किसी दौलत या किसी निधि से कम नहीं होता है तो आप में से कुछ श्रोता बंधु तो शायद ये जान ही चुके होंगे कि खाना खजाना कैसे होता है तो बताते हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी माँ को अपनी दादी को अपनी नानी को पुराने समय में खाना बनाते हुए देखा होगा तो चलिए अब मैम शुरुआत करते हैं खाना खा जाने की तो मैं आपको बता रही थी कि पुराने समय में और हम इधर देखेंगे तो हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लगभग 35 से 40 साल का ये टाइम पीरियड है तो जब हमारी मम्मी दादी नानी जो खाना बनाती थीं तो सबसे जो शक्तिशाली उसमें एलिमेंट होता था वो उसका यूज़ करती थी और आपको पता है वो शक्तिशाली एलिमेंट क्या होता था वो होता था खाने में प्यार प्यार और ढेर सारा प्यार तो दोस्तों उनका प्यार से बनाया गया खाना हमारी तन और हमारे मन को खुशी से भर देता था तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते होंगे तो चलिए इसी बात पर मैं आपको सुनवाती हूँ खानी से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन एफएम पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो आलू की भाजी बैंगल का भरता आलू की भाजी बैंगन का भरता बोलो जी बोलो क्या खाओगे हे हे, ओहो हो, आहा हा। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी भूख तो हमारी मिट गई जी सारी देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी भूख तो हमारी मिट गई जी सारी चलो तकना, तकना, तकना आओगे चलिए आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना आशा करती हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा तो मैं बात कर रही थी खाना खजाने खा की आप तो क्या जैसे खाना शक्तिशाली बनाने के लिए जो हमारी दादी नानी होती थी सबसे ज़्यादा प्यार से खाना बनाया करती थी और उनका प्यार से बनाया हुआ खाना हमारे को पता हमारे तन और मन को बहुत खुशी से भर देता था तो दोस्तों उस वक्त ना तो कोई मसाले की भरमार होती थी बस वही सिंपल से मसाले और खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि उस खाने का स्वाद हम अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल पाते हैं और आपने अपने घरों में एक चीज़ और नोटिस की होगी कि घर में जो गुथे हुआ आटा होता था उसको हमेशा कपड़े से ढककर रखा जाता था और चाहे परिवारजनों के अलावा और भी कोई लोग आ जाते मतलब उसी समय मान लीजिए कोई आ गए गेस्ट आ गए तो उसी आटे से पूर्ति हो जाया करती थी तो है ना कमाल उस प्यार की भावना का जिससे हम सभी लोग चला करते थे और साथ ही आप में से शायद कुछ लोगों ने ये भी ज़रूर देखा होगा कि रसोई में एक लाइन खींच दी जाती थी कुछ अगर नए लोग सुन रहे होंगे जिनकी उम्र छोटी वो सोचते होंगे किचन में लाइन का क्या मतलब है लेकिन उसको बोला जाता था कि जो रेखा खींच जाती थी उस रेखा के अंदर क्या होता था जो खाना बनाने वाली मम्मी या नानी या दादी जो भी होते थे वो बैठे होते थे और सबको उस लाइन के बाहर खाना परोसा जाता था और अगर कोई लाइन को क्रॉस करके आ जाता अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो लाइन के अंदर से आपको हाथ डाल के बाहर आपको भरोसा मिलेगा लेकिन अगर कोई उस लाइन को क्रॉस करके चला जाता था तो वो पूरी किचन को अशुद्ध माने जाता था और होता ऐसा था कि दोबारा उसको किचन को शुरू किया जाता था तो ये जो हमारी बहुत ही शुद्धता से खाना बनाने की परंपरा रही है तो वही हमारे लिए हमारे जीवन में किसी खजाने से कम नहीं है और मैं समझती हूँ आप बहुत सारे लोग इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे तो चलिए इसी बात पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको सुनवाते हैं खाने का बहुत सुंदर गीत सुनते रहो मुस्कुराते रहो आओ हमारे होटल में चाय पियो दी गरम गरम बिस्कुट खा लो नरम नरम जो दिल चाहे मांगलो हमसे सब कुछ है भगवान कदम भगवान कदम आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गर्म गरम बिस्कुट खा लो गर्म नरम जो दिल चाहे मांगलो हमसे सब कुछ है भगवान कदम भगवान कदम आओ हमारे होटल में शरबत पी कर कर लो दिल को ठंडा खुला कर लो दिल को ठंडा गर्मी हो तो शरबत पी कर कर लो दिल को ठंडा जनम आओ हमारे होटल में चाहे पियोसी गरम गरम बिस्कुट खा लो नरम नरम जो दिल चाहे मांग लो भल से सब कुछ है भगवान कसम भगवान कसम आओ हमारे होटल में तुम्हें पैसे तुम होटों में चमका रखो हम पाकि तुम्हें पैसे जिन कदमों पर पैसा बरसे दुनिया चूने वही कदम दुनिया चूमे वही कदम ओ, भाव, भाव, हमारे होटल में चाय जी गरम गर्म, गर्म। बिस्कुट खा लो नरम नरम जो दिल चाहे माले हम ऐसी सब कुछ है भगवान कसम भगवान कसम आओ हमारे होटल में चाय चाहे जी गरम गरम बिस्कुट खा लो नरम नरम जो दिल चाहे मांग लो हम ऐसी सब कुछ है भगवान कसम भगवान कसम आओ हमारे होटल में तो श्रोताओं आपने इस गाने का ज़रूर बहुत आनंद लिया होगा तो हम बात कर रहे थे खाना खजाने की तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे घर में बहुत शुद्धता से खाना बनाया जाता था सभी घरों में और होता क्या था सबसे पहले किचन साफ़ और उससे पहले हम लोग नहा कर भगवान की याद में पूजा आरती करने के बाद फिर कहीं किचन में प्रवेश होता था हमारा तब कहीं जाकर किचन का काम शुरू हुआ करता था तो मतलब यहाँ पहले भगवान से संबंध बनाते थे उनका आशीर्वाद लेते थे तब हम जब किचन की शुरुआत करते थे तो भोजन भी कितना शक्ति से परिपूर्ण हुआ करता था एक बात और आप में से कुछ लोगों ने शायद ज़रूर देखी होगी कि जो शादी विवाह वाला घर होता था उसमें जो आजकल तो शेफ हो गए हैं हलवाई हो गए हैं वो लोग खाना बनाते हैं लेकिन उस समय महाराज खाना बनाया करते थे और महाराज उनको बोलते थे कि जो एक स्पेशल मेन जो हुआ करते थे और जब वो खाना बनाने के लिए आते थे तो पहले जो भट्टी लगाई जाती थी उसकी पूजा करते थे और महाराज के लिए स्पेशली खाने मतलब बिना सिले नए कपड़े होते थे वो पहनकर वो खाना बनाया करते थे और कहते हैं कि ना महाराज हम उसको बोलते और उनका बनाया गया खाना इतना शुद्ध इतना अच्छा हुआ करता था कि बहुत मतलब लाजवाब था वो खाना तो जो महाराज हम बोलते हैं वो उसको कहते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक स्वादिष्ट और ज्ञानवर्धन तरीके से भोजन को बनाते हैं तो एक चीज़ आपने और देखा होगा कि मैंने तो अपने घर में देखा था कि जो मेरे चचेरे दादाजी थे परिवार काफ़ी बड़ा था उनका और वहाँ एक रसोईया रखा होता था क्योंकि जिस घर में तीस पैंतीस ऐसी टाइप के पहले तो परिवार हुआ करते थे तो रसोईया हुआ करता था उसको भी बड़ा आदर सम्मान प्राप्त था और बड़े उसको अच्छे से हम लोग बोलते थे भैया को तो रसोईया को भी एक परंपरा हमारे घरों में रही है जहाँ ज़्यादा बड़े और मतलब अच्छे खासी अगर कोई रिच लोग हैं तो रसोइये को रखने का सिस्टम भी वहाँ हुआ करता था और अब तो वैसे शेफ़ आ गए हैं लेकिन उन रसोइयों को भी बहुत सम्मान दिया जाता था क्योंकि काफ़ी बड़े परिवार को संभालना एक दो लोगों के बस की बात नहीं हुआ करती थी तो उनको भी बड़ा उच्च सम्मान प्राप्त था तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया करते थे बहुत प्यार से खाना खिलाया करते थे तो जो हमारा ये पूरा विधि विधान है तो वो हमें बहुत शक्तिशाली भोजन प्रोवाइड कराता था, था तो साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताऊं, वो ये है कि खाने से पहले मंत्र बोला जाता था मुझे याद है जब मैं छोटी थी स्कूल में पढ़ा करती थी तो जो टीचर थे सारे बच्चों को एक साथ बैठाते थे और हमें मंत्र बुलवाते थे वो मंत्र मुझे आज भी याद है ओम सहना भवतु सहनु भोना तु सहवीर्यम करवा वह तेजस सोनावदि समस्तु माविदि विधि ओम शांति शांति शांति उसके बाद सब बच्चे हाथ जोड़ प्रेयर किया करते थे उसके बाद ही हम लोग भोजन ग्रहण किया करते थे तो यहाँ जो परंपरा है हमारे हिंदू समाज में आप में से बहुत लोग जैसे खाना खाने बैठते हैं तो शायद आज भी बहुत कुछ लोग इस बात को करते हैं कि थाली के चारों तरफ गिलास में से पानी लेके उसको चारों तरफ थाली के फेरते हैं और जो खाने का छोटा छोटा पीस होता है उसको निकाल कर साइड में रखते हैं हाथ जोड़कर फिर हम खाना खाते हैं तो ये जो सारी विधियां हैं भगवान को खाने से पहले धन्यवाद देने की और खाने के बाद भगवान को धन्यवाद देने की जो सारी चीज़ें हैं और ये हमारे अंदर एक बहुत ऊर्जा का संचार करती हैं मंत्र है प्रार्थना है भगवान से हम आशीर्वाद लेकर खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा जागृत होती है जिससे कि हमारा शरीर बहुत अच्छा चलता है तो इसके बाद ही हम भोजन करते हैं, क्योंकि धन्यवाद की प्रक्रिया एक ऐसी प्रकृति प्रक्रिया है जो कि हमें हमेशा बहुत सेफ रखती है तो जैसे प्रकृति है प्रकृति को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकृति से हमें अन्य आ रहा है उसका हम धन्यवाद करते हैं तो हालांकि आजकल ये सारी बातें बहुत ख़त्म हो गई हैं लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये करना शुरू कर दें उस प्रकृति को धन्यवाद दें जो कि हमारे लिए भोजन उपजाती है चाहे आज कितना भी ख़राब क्यों ना समय सही लेकिन हमारे पास तो भोजन आ रहा है ना तो उन सभी लोगों को भगवान को धन्यवाद दें तब जाकर अगर हम भोजन ग्रहण करें तो ये बहुत शक्तिशाली एक एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के लिए काम करता है तो चलिए आपने इतनी सारी बातें सुनी एक और गीत मैं आपको सुनवाती हूँ भोजन से रिलेटेड आप सुन रहे हैं रेडियो मधवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराती रहो मजा आता है इसके खाने में क्या बुराई है इसमें मलाई चॉकलेट पेट को खराब करे आइसक्रीम खा के दाँत जल्द गिरे हरी सब्जी ये ताज फल खाओ बाकी गबरू जबान पंजाओ सेब गाल लाल करे अनार खा तन में खून बढ़े खा ऑरेंज आम मौसमी खा के इनको ही उम्र हो लंबी से यू तो कोई दिल में ही नहीं नहीं नहीं हमको कुछ होगा तुम न डरो बच्चों की जिद पूरी करो वो चीज ना बीमार ये बलवान दुश्मनों से लड़ो काजू बादाम और पिस्ते खाओ चटपटी चीजों पे ना ललचाओ, जाओ काका जी मनो काका जी अच्छे पापा जी मान भी जाओ तुम भी अच्छे बच्चे पन जाओ अच्छी बातों की ही आदत डालो के बाद मन केक लाओ, हाँ, हाँ, सेब खाओ लाओ हाँ, हाँ, बदम खाओ लो ऑटॉक यानी कि गर्म कुत्ता छी छी जिसको अच्छा जी अच्छा जी बच्चों से हारे बापा जी अच्छा जी अच्छा जी बच्चों से हारे बापा जी बैक टू द शो तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं खाना ख़जाना की तो खाना हमारे लिए खजाना कैसा हुआ ये आपने अभी तक कनेक्ट करके मेरी बातों से आइडिया तो लगा लिया होगा कि मैं कितनी सारी शक्तियाँ मिलती हैं यहाँ एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि भोजन जो है हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है यानी कि मेडिसिन का काम करता है तो जैसे आपने देखा एक्चुअली खाना शुरू से ही मेडिसिन तो रहा ही है आपने देखा होगा हालांकि बहुत आजकल सीन चेंज हो गया है मगर विशिष्ट रोगों के उपचार के रूप में इसका मतलब सेवन निर्धारित किया जाता है जैसे आयुर्वेद में तो शुरू से ही भोजन के किस तरीके से खाना चाहिए उस पर बेस्ड है आयुर्वेद हमारा लेकिन आपने आजकल देखा होगा कि जैसे ये आपका नेचुरोपैथी इसका लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं लेकिन इसमें होता क्या है कि किस तरीके से भोजन को किस रूप में हम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए तो इस तरीके से जब चिकित्सा पद्धति में हम उसे हम करते हैं जो कि शुरू से रहा है तो विदेशों में भी आजकल इस चीज़ को मतलब बहुत प्रेफरेंस देने लगे हैं तो हमारे देश में तो परंपरा रही ही है लेकिन क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया और इधर उधर का खाना शुरू कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर पर जो ख़राब असर पड़ रहा है फिर उसको सुधारने के लिए हमें बिल्कुल नेचुरल वे में ही जाना पड़ता है तो जो खाना है इस तरीके से खा जाना हमारे लिए हो जाता है अगर हम उसका इस्तेमाल उसको उसी तरीके से करें जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारे भोजन का रोज़मर्रा का संबंध है वो सूर्य के नियम के अनुसार चलता है आप सोच रहे होंगे सूर्य भोजन का हालांकि क्या मतलब होता है लेकिन दोस्तों सूर्य और भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है जैसे कभी क्या सोचते हैं कि सूर्य का नियम जो होता है कि जब सूर्य जागता है तब तो हमारे शरीर जागता है इसलिए मॉर्निंग में क्या होता है थोड़ा हल्का नाश्ता करते हैं और जब सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है यानी दोपहर होती है तो बहुत अच्छा भरपेट भोजन करते हैं और शाम को फिर बड़ा कहते हैं ना हल्का खाना खाओ शाम को सिंपल सा भोजन रहता है तो इस प्रक्रिया से हमारी बॉडी का पूरा मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहता है और बहुत सुचारू रूप से चलता है तो अभी बात सही है कि देखिए किस तरीके से भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि बना अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने सुना होगा कि जैसा जैसा अन्न वैसा मन यानी किस तरह से कमाई गई पैसे से हम अपने घर में अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही बन जाएँगे आप में से मुझसे बहुत ज़्यादा लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि पुराने समय में जब पानी भी पीते थे तो बहुत सोच समझ के किसी के हाथ का पानी पीते थे और खाना खाना तो शायद बहुत दूर की बात थी क्योंकि पानी में जो वाइब्रेशन होते हैं सबसे जल्दी ग्रहण होते हैं हालांकि पहले अब तो, तो विज्ञान ने भी पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि पानी में बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन होते हैं और कहते थे ना हम किसी के हाथ का पानी नहीं पीते हैं तो हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीते और कहते नमक अगर खा लिया तो फिर तो हमारी नेचर ही बदल जाती है मतलब खाली नमक खाने का मतलब ये नहीं कि आपको खाली सॉल्ट ही खाना है इसका मतलब होता है खाना खाना यानी हम जब किसी के घर का खाना खाते हैं तो किस तरीके से हमारे वाइब्रेशन हमारे पूरे चेंज हो जाते हैं तो इससे रिलेटेड आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी कहानी आप सुनते होंगे कि एक साधु था साधु ने किसी चोर के घर का भोजन ग्रहण कर लिया और उसका वैसा ही प्रभाव आया वो चीज चुरा के चल दिया तो हालांकि चीज़ें तो सही होती हैं जैसा अन्य वैसा मन होता है और सबसे बड़ी बात जिस विचार के साथ आप भोजन बनाते हैं वही हंड्रेड परसेंट असर करते हैं खाने वाले के ऊपर तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर इस खाने को आपको खजाना बनाना है तो आप जिसको कितना देना चाहेंगे जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा और साथियों भोजन बनाने के वक्त अगर हम उस वक्त को उत्सव की तरह बना लें तो पूरे समय को उमंग उत्साह से भर लें तो हमारा समय बहुत खूबसूरत हो जाएगा और भोजन बना के खिलाना है तो दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि उत्सव किस तरीके से बनता है, है ना थोड़ा अजीब लेकिन मैं आपको बताती हूँ जब आप खाना बनाते हैं तो पहली बात तो आप फ़ोन पर डिस्कशन ना करें बातें ना करें क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन है वो भोजन ग्रहण करेगा और जो खाने वाला होगा उसके अंदर भी सेम वही चीज़ आएगी और फिर उसके बाद में अगर आप गुस्से में हैं या आप चिड़चिड़े हैं तो आप प्लीज़ खाना बिल्कुल मत बनाइए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके जो भी पसंदीदा गीत होते हैं भगवान के गाने आप चला सकते हैं अगर किसी को भगवान के गीत पसंद नहीं है तो जो नॉर्मल म्यूज़िक आप सुनते हैं वो आप चला सकते हैं तो वही वाइब्रेशन में जाएंगे और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे अगर आपको किसी को ये भी पसंद नहीं है तो चलिए जैसे आप लोग भागवत है पुराण है या भगवान की कथा सुनते हैं वो आप भोजन करते समय लगाएंगे तो आप देखिए वही सारे वाइब्रेशन जब आपके भोजन में जाएंगे और जब आप लोगों को वही खाना परोसेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे तो इस तरीके से जब हम भोजन बनाते हैं और किसी को भोजन पर बुलाते हैं तो वो लोग हमारे बनाए गए भोजन की बहुत तारीफ़ करते हैं और आपने सब ने एक बात तो नोटिस की होगी कि जो दिल से तारीफ होती है वो हमें बहुत खुश कर देती है और लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई लेकिन उससे पहले अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करें कि गुस्से में खाना ना बनाएं छोटे छोटे लोगों खाना ना बनाएं फ़ोन पे बात करते हुए खाना ना बनाएं जो चीज़ें हैं आप करें वो उस सब की तरीके से हर दिन होगा और आपको एक्चुअली बहुत खुशी होगी जब आप ये चीज़ें अपने किचन में अप्लाई करना शुरू करेंगे साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो खाना किस तरीके से खजाना हमारे जीवन में रहा है वो ये है कि भोजन पर जाते हैं बुलाते हैं लोगों को तो ये जो हमारी इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है सभ्यता संस्कृति को ना हमारी साथ साथ आगे बढ़ाता है और ये भोजन पर बुलाना इनवाइट करना ये बहुत पुरानी परंपरा रही है कि हम किसी के घर परिवार सहित खाने पर जाते हैं कोई हमारे यहाँ खाने पर आता है और मतलब इतना अच्छा जो हमारा रिलेशनशिप होता है किसी को किसी के साथ मेंटेन होता है तो देखो इसका कितना अच्छा असर होता है और जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि और जो आ, तब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है साथ ही साथ मैं समझती हूँ ये बातें तो आप ग्रहण कर ही रहे होंगे और शायद कहीं ना कहीं आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करते होंगे आगे अगर हम बढ़े तो एक बात हम और बताएं आपको कि चुन चुन करती आई चिड़िया चुन सुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चुन चुन करती आई चिड़िया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 अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी दाल पकाएगी दाल पकाएगी कौआ तो रोटी लाएगा लाके तुझे खिलाएगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन चुन करती आई चिड़िया चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू नाचो कालू नाचो कालू मुन्ना ढोल बजाएगा भालू नाच दिखाएगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चिंन करती आई चिड़िया साथ हमारे चले बराती साथ हमारे चले बराती मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुलनिया लाऊंगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चुन-चुन करती आई चिड़िया चुन चुन-चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया जुहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया आपको एक बात मैं और बताती चलूँ वो ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कोई भी इधर उधर की बेकार की चीज़ें से गुस्से में कोई बात डिस्कस ना करें बिजनेस का कोई डिस्कशन ना करें बहुत अच्छी बातें करें और बहुत लाइट मूड रहे खाने के समय क्योंकि क्या होता है वही सारे वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएंगे तो वही हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं और हम सोचते हैं अरे खाना तो हमने इतना अच्छा खाया लेकिन एक्चुअली हमने ग्रहण क्या किया वो सारी बातों के वाइब्रेशन खाते समय हमारे अंदर गए साथ ही भोजन करते समय ना फ़ोन देखें ना फ़ोन पे बात करें और ना ही टीवी देखें क्योंकि आपको जो इतने प्यार से हमारे लिए खाना बना रखते हैं उसके वाइब्रेशन अंदर नहीं जाते जाते हैं तो मोबाइल के और टी के तो आप समझो ना कितना मेहनत से हम लोग खाना बनाते हैं वो खाना बिल्कुल बेकार चला जाता है इस तरीके से अब आप खुद सोचिए कि एक समय में जो खाना होता था वो लोगों को जोड़ने वाले जो एलिमेंट्स तब्त होते हैं उनका काम करता था और आज भी वो करता है अगर हम इस तरीके से सोच समझकर खाना बनाएं जो कि हमारी मम्मी या दादी नानी बनाया करती थी क्योंकि उस समय चीज़ें नहीं हुआ करती थी बहुत प्यार बहुत ही मोहब्बत के साथ घर में सबके लिए खाना बनाओ एंड वन मोर थिंग जो बहुत से लोग कहते हैं शॉर्ट में खाना बनाओ तो तो मेरे से भी कभी बात होती है मैं पूछती हूँ जो गेस्ट आते हैं कि खाने में क्या बनाऊँ तो कभी क्या होता है टाइम कम होता है तो बोलते हैं अरे शॉर्ट में कुछ बना लो तो मैं हमेशा बोलती हूँ खाने का को कोई शॉर्ट नहीं होता है <laughs> खाना जो होता है बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है तो आप भी अपने घरों में इसी तरीके से डेफिनेटली खाना बनाते होंगे दूसरी बात यह है कि जो खाने से हमें पोषण मिलता है जो जो हमारी जो विरासत रही है एक मानसिक प्रक्रिया रही है तो कभी दिखता है दोस्तों एक बात आपको और बताते चलें कि इंडिया के साथ साथ हमारी फॉरेन में भी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में कहा गया है कि आ, समान रूप से जैसे भोजन करने से सामाजिक संबंध और खुशहाली की भावना बढ़ती है तो हुआ ना एक साथ भोजन करना यानी खुशी का खजाना जो आपको मिलता है और ये बात हमने और आपने भी घरों में देखी होगी खाने के वक्त जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो कितना खुशगवार माहौल होता है हमारी भारत में कितना भी सामाजिक परिवेश बदल जाए लेकिन जब तक हम साथ ही लंच और डिनर कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा खाने का माहौल बहुत अच्छा होता है आजकल होता है शहरों में दोनों ही वर्किंग होते हैं चाहे एक लंच हम साथ में करें चाहे डिनर साथ करें परिवार में सबको साथ में बैठ ज़रूर करना चाहिए तो इस तरीके से देखिए कितना हमें खुशी मिलती है भोजन एक साथ करने में तो क्योंकि ये भोजन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है और ये मात्र जीवन निर्वाह का साधन नहीं होता है बल्कि स्वयं को अव्यक्त करने दूसरे से जुड़ने और समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बेहतरीन परम्परा जो है हमारा भोजन रहा है और साथियों जैसे आपने सुना होगा कि भोजन और भजन एकांत एक में करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकांत मतलब आप अकेले बैठ जाएं। हाँ कोशिश कर ये करिए कि खाना खाते समय ज़्यादा बोलें नहीं और जैसे टीवी और ये म्यूज़िक ना चलाएं क्योंकि आजकल क्या होता है घर तो बहुत छोटे होते हैं तो उसमें चीज़ पॉसिबल नहीं होती है लेकिन अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना लेकर चुप रह के हम खाना खाएँ तो यही खाना हमें कितनी ज़्यादा शक्ति रहता है तो देखिए साथ साथ ये भी आपने जैसे सुना कि तरीके से हमें खजाना मिलाना तो देखने में इनविजिबल है लेकिन ये खजाने हमारे जो हमारे जीवन है जो हमारी बॉडी है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो जैसे कि आपने और सुना कि इतिहास और विरासत का जो मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रतीक होता है ये हमारा भोजन होता है तो जो शुद्ध होता है भोजन वो तो बिल्कुल कमाल का होता है मैं अगर शुद्ध भोजन की बात करूँ तो मैं बात कर रही प्योर सात्विक भोजन की क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन होती है वो नॉन वेज के लिए नहीं होती है वो हमारी वेज के लिए ही बॉडी डिज़ाइन होती है तो जब हम आपने देखा होगा कि व्रत में कई दिनों में भी जो हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा तन मन बिल्कुल स्वस्थ और हल्का रहता है क्योंकि इसी तरीके से हमारी जब बॉडी को डिज़ाइन किया गया है तो इस तरह से जब हम भोजन करते हैं तो ये भी हमारे लिए खजाने की तरह होता है दूसरी बात यह है कि घर पर बनाया गया जो भोजन होता है दोस्तों तो वो अमृत तुल्य होता है और उसको हम बहुत अच्छे व शुद्ध विचारों के साथ तैयार करते हैं तो ऐसा भोजन खाने वालों के लिए वरदान होता है और ऐसे बने भोजन से जो परिवार को एक सूत्र में पिरो देता है एक साथ परिवार को मिला देता है प्रेम प्रेम की भावना आपसी संबंधों में बनकती है तो साथ ही ये हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ और निरोगी बनाता है तो इतनी सारी बातें मैंने आपको भोजन के बारे में बताई तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे मधुबन सेवन एफएम पर सुनते रहो रहो की फूंक फूंक कर चूला अखियन का भयो सत्यानाश हल्दी देवी बहु है अपनी श्रीमती मिर्ची अपनी सास हा बोल मेरे दुखिया मन कब तक ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाता और ये और वो वो और तेरी की पर सब दिन होतन एक समान पंछी काहे हो ते यो दास एक रोज हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी भी दाल गलेगी बेरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी हाँ बेरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी हो oh oh भैया हमारा है एमए बी ए पास हा। हाँ भैया हमारा है एमए बी ए पास भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास सुखी सुखी घास सड़ी सड़ी घास तेरा सत्याश सत्याश सत्या रूखी सूखी रोटी और निंबू का अचार हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा मार हाँ हाँ रूखी सूखी रोटी और नींबू का अचार हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा मार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी तलेगी बरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बरी दुनिया जो देखेगी चौथे खेगी बेरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी होगा एक दिन हमारे भी पास बहरा होगा हाँ, हाँ, हाँ, हो, हो, हो, हो, हो, हो एक दिन हमारे भी पास बहरा देगा दरवाजे पर गोरखा खा देगा दरवाजे पर गोर खा पहरा मैं बन कर साहब गिट गि इंग्लिश बोलू गर साहब इंग्लिश होटल खोडूरे चौका बर धन छोड़ गे होटल खोडूरे इंग्लिश बोलूरे होटल खो दूरे किट पिट बोलूरे होटल खो दूरे निकले मेरा जुलूस बैंड बाजे के साथ रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी बम बम बम बम बम बेरी जो दुनिया जो देखे खूब चलेगी बेरी दुनिया जो देखे खूब चलेगी एक रोज भी एक हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी dagadagdagdagdagdag ek roz hamari bhi daal lag lagi तो श्रोतान स्वागत है आपका ब्रेक की बात हम बात कर रहे थे खाना खजाना खा तो आपने बहुत सारी बातें आज में से सुनी कि खाना किस तरीके से हमारे लिए खजाना होता है तो यहाँ मैं बात कर रही थी शुद्ध और भोजन की तो शुद्ध और सातिक भोजन जो है हमारे शरीर के लिए एक निधि की तरह काम करता है और इस तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ जब हम इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं तो जब हम परमात्मा के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं यानी हम योग लगाते हैं तो जो हमारा मेडिटेशन का कनेक्शन है वो परमात्मा से बहुत जल्दी बनता है एक बात और जो हमें बहुत बड़ी मिलती है इस टाइप का भोजन खाने से वो होती है एकाग्रता हमारी जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी पूँजी होती है और साथ ही ये भी विकसित होती है कि जो हमारी कला है उसमें हम प्रवीण होते चले जाते हैं क्योंकि हम भोजन तो बनाते ही हैं खिलाते ही हैं तो लेकिन हमें यह नहीं सोचना है कि पता तीनों टाइम मुझे खाना बनाना है आज भी बनाना है कल भी बनाना है अरे खाना बनाना है बहुत खुशी से खाना बनाइए और अगर हमारी बनाई गई रेसिपीज़ जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे खाने को अब पाकर खा खुश होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं तो उससे हमें दुआएं भी मिलती हैं तो देखो ना दुआओं का धन कितना बड़ा खजाना है जो हमें हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा मिलता है और इस आशीर्वाद और दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है साथ ही हमें मिलता है तन व मन का और धन का खजाना क्योंकि जो हमारा तन स्वस्थ रहता है हमारा मन स्वस्थ रहता है और जब हमें बीमारी नहीं होती है हमारा मतलब धन की बचत होती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकमात्र भोजन से ही हमें मिलती हैं यदि हम उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर बनाएं और बहुत ही प्यार से खिलाएं कभी ये ना सोचें कि नहीं ये काम जल्दी से निपटे प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचिएगा बहुत अच्छी भावना से जब भोजन खिलाते हैं तो उसका असर दूसरे पर जरूर होता है और यही भोजन आपके परिवार में प्रेम दे रहा है स्वास्थ्य दे रहा है ऊर्जा प्रदान करता है आप देखिए इसका परिणाम कितना अच्छा होता है और मैं समझती हूँ दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा आया है तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा ओम शांति Mukhra, mukhra, mukhra, sanga, sanga chalete, sanga, sanga chakle. Meetha, meetha hare, sukhe hare dukha. Usse khabo, usse jagao, usse baahon mein solao, user lagho mein beetao, usse haatho se khilaao, taao mal. Dil dastar khan bichaya, oh dil dastar khan bichaya. Dawate ishq hai, dil dastar khan bichaya. Dawate ishq hai. है तो आजा जाना दावते इश्क है है तो आजा जाना दावते इश्क है इश्क है दिल दस्तरखान बिछाया हाँ दिल दस्तर खान बिछाया के बनाया है तेरे लिए तारों को तश्तरी में सजाया है तेरे लिए चंद तारों को फिर सताया दिल मिलाया है मेरे लिए चंदू जिगर बिखिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए है बाते तेरी चाशनी से मीठे मीठे बात ही तो भी किसी महफिल में मेरी हल्जते लौट आए में जो है तेरी दावत तो बोलो भला गए अरे कहते तू जो सारी देवों को आग तो दिल की मैं दम भी मैं दे दू अपना दिल ने दस्तर खान बिछाया दिल ने दस्तर खान बिछाया दावत इश्क है दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है हैक गुल आजा जाना दावत इश्क है तो है आजा जा दावत इश्क है में घुली मोहब्बत दावते इश्क है तोबा बुरी मिलावट दावते इश्क है हर किस्मत से मिलती है शिरकत दावते इश्क है से